स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण विज्ञानानंद की स्मृति श्री अक्षय चैतन्य जिनके पुण्य सत्संग से मेरा जीवन पथ आलोकित हुआ है उन महापुरुषों में एक है स्वामी विज्ञानानंद मैंने कई बार उनका दर्शन किया है बंगला सन तेरह सौ पौष को मैं काशी से स्वामी जगदानंद महाराज तथा अन्य साधुओं के साथ प्रयाग गया था उस समय वहाँ भारत के समस्त साधुओं का कुंभ मेला हो रहा था स्वामी जगदानंद जी और कुछ लोग झूसी में चार पाँच दिन रहकर काशी लौट गए अपूदा आदि हम छः सात लोग झूसी की दूसरी ओर मेले के क्षेत्र में चले गए वहाँ मंडलेश्वर भास्करानंद गिरी के डेरे में मठ के हम साधुओं के लिए एक तंबू की व्यवस्था की गई थी पूजनी हरिप्रसन्न महाराज स्वामी विज्ञानानंद एक दिन मेले के क्षेत्र में आए थे मैं बीच बीच में मुठ्ठीगंज के रामकृष्ण मठ में उनके दर्शन के लिए जाता था बंगला सन तेरह सौ चौंतीस तीस आश्विन को प्रातःकाल में इलाहाबाद पहुंचा और मुठ्ठीगंज जाकर हरिप्रसन्न महाराज की अनुमति से वहां एक दिन और एक रात रहा मेरे साथ शालिका के एक पुराने भक्त भी नलिन लाल घोष थे वे वृंदावन से मेरे भ्रमण में साथी हो गए थे महाराज ने रात को हम लोगों के भोजन का अच्छा प्रबंध किया खाने की वस्तुएं अधिक होने के कारण हम उसे खत्म नहीं कर पा रहे थे यह देखकर उन्होंने कहा सब खा लो कुछ भी बाकी मत रखो तुम इलाहाबाद की जलवायु के गुण नहीं जानते यदि खूब पेट भर के नहीं खाओगे तो रात को ठीक बारह बजे नींद टूट जाएगी तब इतनी भूख लगेगी कि फिर किसी तरह भी नींद नहीं आएगी वे बातचीत करते समय रसिकता हंसी मजाक किया करते थे मुझसे पेट होन, भेंट होने पर प्रायः हंसी मजाक करते थे खाने पीने के बारे में भी यही कर रहे हैं यह सोचकर मैं हक किया था किंतु तो बाद में लगा कि उस दिन उन्होंने मजाक नहीं की थी उनका स्वभाव बालकों का सा था और स्वभावतः कभी कभी रात को सचमुच उन्हें भूख लग जाती होगी दूसरे दिन प्रातःकाल बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर भारत के एक विशेष संप्रदाय का नाम लेकर कहा देखो इस एक संप्रदाय में कुछ भी सत्य नहीं है मैंने विस्मित होकर कहा जो संप्रदाय कुछ पुरुषों के कारण टिका हुआ है उसमें सत्य बिल्कुल नहीं है जब मैं समझ नहीं सकता सत्य के अभाव में वह टिका कैसे रह सकता है उन्होंने उत्तर दिया तुम मूल सिद्धांत में ही गलती कर रहे हो यह अविद्या का संसार है अविद्या के संसार में सत्य की तरह मिथ्या भी कुछ समय तक उसी के समान राज करती है भारत के तीर्थ भ्रमण के विषय में मुझे एक उपदेश देकर वे बोल उठे तुम्हें कृष्ण की बाँसुरी सुनाऊंगा, क्या सुनोगे यह सोच सोचकर अत्यंत कुतूहल होने के कारण मैंने कई बार इस विषय में याद दिलाई तगाजा किया तब दोपहर को मुझे बुलाकर रास्ते के किनारे ले गए पास की एक स्टीम इंजन युक्त रोलर रास्ते को समतल कर रहा था उसके इंजन की बंसी की आवाज़ आते ही वे कह उठे यह देखो कृष्ण बंसी बजा रहे हैं मैं हो हो करके हंस पड़ा इस पर अर्धनिर्मिलित नेत्रों सहित मृदु मुस्कान के साथ वे बोले हंसते हो कृष्ण तो निस्वार्थ भाव से जगत का उपकार करते हैं ऐसा निस्वार्थ परोपकार और कौन करता है बोलो सत्ताईस मांग बंगाब्द तेरह सौ पैंतीस श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी में लाटू महाराज के स्मृति भवन में बैठ जब कर रहा था अचानक लगा कि ठाकुर का कार्य करना चाहिए और साथ ही साथ बाई आंख की नासिका के निकट का उभरी भाग तीन बार स्पंदित हुआ नीचे उतरते ही स्वामी जी के शिष्य भक्तराज महाराज स्वामी सदा शिवानंद ने बताया वे इलाहाबाद से अभी आए हैं वहाँ का ब्रह्मवादीन क्लब अपने निजस्व भवन में स्थानांतरित हो गया है और उसका नाम रामकृष्ण विवेकानंद मंदिर रखा गया है इस बार मंदिर में पहला स्वामी जी का उत्सव होगा उसमें बोलने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के वक्ता मिल गए हैं बंगाली में बोलने वाला वहाँ कोई नहीं है उसको खोज के लिए वे काशी आए हैं और मुझे ही वक्ता चुना है इसी समय इलाहाबाद जाना होगा सुनते ही मैं तो मानो आकाश से नीचे गिर पड़ा इसके पहले मैंने किसी जनसभा में भाषण नहीं दिया था केवल घर में पारिवारिक परिवेश में लीला प्रसंग आदि ग्रंथों का पाठ मात्र किया था सविनाय यह बात कहने पर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और सुझाया कि वक्तृता न सहें पुस्तक से ही पाठ कर दीजिएगा बाध्य होकर मैंने कहा यदि चंद्र महाराज और जगदानंद जी महाराज कहें तो जाऊँगा उन दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक सम्मति प्रदान की श्री कृष्ण लीला प्रसंग का श्री कृष्ण का दिव्य भाव और नरेन्द्रनाथ अंश लेकर भक्तराज महाराज के साथ गाड़ी में बैठा अट्ठाईस माघ संध्या के समय सभा हुई कुछ समय तक पूजा गृह में जप और एकाग्र मन से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी इज्जत रखें एंग्लो बंगाली कॉलेज के बौद्ध मतावलंगी अंग्रेज अध्यक्ष ने स्वामी जी के वर्शिप ऑफ द टेरीबल के संबंध में एक सुविचारित सुभी, भाषण दिया इसके बाद हिंदी वक्ता स्वामी विवेकानंद के विषय में उल्टी पुल्टी कितनी ही बातें बग गए संध्या हो रही थी हरप्रसन्न महाराज सभा में उपस्थित थे हिंदी भाषण समाप्त होते ही उठ खड़े हुए इसी समय मेरा आह्वान हुआ मुझे देखकर वे पुनः बैठ गए मेरे द्वारा प्रार्थना के रूप में स्वामी जी के प्रणाम श्लोक का उच्चारण करते ही सभा का वातावरण बदल गया और तालियां बज उठी उसके बाद तो बात बात में तालियां बजती रही लीला प्रसंग में वर्णित ठाकुर और स्वामी जी के मलिन के मिलन की कथा यथा साध्य ग्रंथ की भाषा में ही बोलने लगा भाषा की गंभीरता से श्रोता आकृष्ट हुए पता नहीं कितने समय तक बोला भाषण समाप्त होने पर पूजा गृह में जाकर दोनों में प्रसाद सजाने लगा गुरुभाई नरेंद्र मित्र ने आकर आलिंगन किया महाराज के शिष्य हरेंद्र दत्त ने न जाने कितनी प्रसन्नता की मुझे कुछ भी याद नहीं है ठाकुर ने मान रक्षा की है यह सोचकर मन कृतज्ञता से भर उठा और ध्यान प्रवण हो गया यह ध्यान का भाव दो तीन दिन तक था ईश्वर के लिए किया गया कार्य चित्त का विक्षेप नहीं करता इस घटना से इस बात की गहरी उपलब्धि हुई दूसरे दिन संध्या के समय भक्तराज के साथ हरिप्रसन्न महाराज को प्रणाम करने गया मुझे देखते ही वे कह उठे कल तुम्हारा भाषण बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरी ओर देखकर कर भक्तराज ने कहा घबराना मत वे इस प्रकार ही उल्टी बात करते हैं हरिप्रसन्न महाराज बोले अंग्रेज़ साहब वर्षिप ऑफ द टेरिबल के विषय में कैसा अच्छा बोला तुम अन्य की लिखी बातों को बोले स्वयं चिंतन करके बोलने का प्रयत्न करो अवश्य यदि अंग्रेज़ साहब तुम्हारी तरह बोलता तो उसकी प्रशंसा करता तुम्हारी क्यों करूं मेरे जीवन में भाषण के प्रथम अवसर पर ठाकुर के एक महान शिष्य की उपस्थिति और उनका आशीर्वाद मेरे बाकी जीवन का पाथेह बन गया उनकी महासमाधि के दो महापूर्व की बात है उस समय वे रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष थे दिल्ली जाते समय रास्ते में इलाहाबाद उतरकर मैंने मेरी लिखित श्री शारदा की जीवनी की एक प्रति उन्हें भेंट की उन्होंने पुस्तक को बीच बीच से पढ़ा और अपने हाथों से प्रेजेंटेड बाई इत्यादि दिखा और धीरे धीरे कहा अच्छी हुई है अच्छी चमत्कार लिखी है देखकर ही पता चल जाता है कि कितने मनोयोग के साथ यह कार्य किया गया है तुम पर माँ का आशीर्वाद होगा और बहुत से लोग इसे पढ़ेंगे सुखी रहो आनंद में रहो इसके बाद पास बिठाकर बहुत सी मिठाई खिलाई इसी दिन उनके साथ मेरी लगभग एक घंटा बातचीत हुई उसका कुछ अंश इस प्रकार है मैं महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ आपके बारे में ही अनुमति हो तो कहूँ महाराज अच्छा पूछो मैं कुछ लोग आपको स्वामी जी का शिष्य कोई माँ का शिष्य कहते हैं पत्रिका में आपको ठाकुर का शिष्य छापा गया है आपको किसका शिष्य जानो आपने किससे मंत्र पाया है महाराज ठाकुर से मैं ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर के स्थूल देह त्याग के बाद भी स्वप्न में उनसे मंत्र प्राप्त किया है क्या आपको मंत्र यों मिला है महाराज तुम जैसे मेरे सामने बैठे हो ठीक उसी प्रकार बैठकर ठाकुर ने मुझे मंत्र दिया है सुना है कुछ लोग मुझे स्वामी जी का शिष्य समझते हैं काली महाराज भी शायद यह कहते हैं स्वामी जी मुझे मंत्र क्या देंगे मेरे विषय में तो उन्होंने कहा है मैं तो उसके निकट जा नहीं पाता हूं उसके भीतर ठाकुर को देखता हूँ ठाकुर से मंत्र लेना और माँ से मंत्र लेने में कोई भेद नहीं है ठाकुर और माँ क्या भिन्न है मैं तो माँ के नाम का मंत्र देता रहता हूँ मैं हाँ यह मैंने सुना है अच्छा महाराज सुना जाता है कि ठाकुर कान में मंत्र नहीं देते थे वे स्पर्श द्वारा आत्मशक्ति जागृत कर देते थे या ईश्वर दर्शन करा देते थे अथवा किसी के जीव पर मंत्र लिख देते थे उधर हमने यह भी सुना है कि स्वामी जी तथा अन्य कई लोगों को उन्होंने मंत्र दिया है योगानंद स्वामी की मंत्र दीक्षा नहीं हुई थी अतः उन्होंने उन्हें वृंदावन में आदेश दिया और माँ शारदा से मंत्र दिलवाया गंगाधर महाराज ने शायद कहा है कि उन्हें ठाकुर ने कोई मंत्र नहीं दिया यह बात स्वामी हरानंद ने मठ में उनके मुँह से ही सुनी और काशी में आकर हमें बताई आप इस बारे में कुछ जानते हैं महाराज ठाकुर ने अपने अधिकांश भक्तों को मंत्र दिए यह जानता हूँ दो एक लोगों को शायद न भी दिया हो मैं बांकुड़ा की विभूति बाबू से सुना है कि कुछ वर्ष पूर्व आप जब जयराम बाटी दर्शन करके लौट रहे थे तब स्टेशन पर उन्होंने आपसे भेंट की आपने संभवतः उन्हें कहा तुम्हें एक बात कहता हूँ मठ में बातें नहीं कहता क्योंकि वहाँ तो कलम हाथ में लेकर लोग पीछे खड़े रहते हैं नोट करने के लिए मैं माँ के दर्शन के लिए गया माँ ऊपर है और मैं नीचे की मंजिल पर बैठा था अचानक मेरा हृदय पद्म प्रस्फुतित हो गया मैं जब माँ विशेष जानकारी संग्रह करने के लिए बांकुड़ा गया तब विभूति बाबू ने मुझे यह घटना सुनाई क्या घटना सत्य है महाराज हाँ सत्य है ठाकुर की तरह मुझे माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था उसी के एक दृष्टान्त को मैंने विभूति बाबू से कहा था अंत में मेरे द्वारा रचित श्री मां की जीवनी के संबंध में मैंने उन्हें कहा परेश महाराज मठ के एक ट्रस्टी ने काशी में चंद्र महाराज के सेवक से कहा था अच्छा चतन यदि वह पुस्तक हमें देते तो क्या हम उसे नहीं छपते छापते यदि वे अकपट हो तो मैं कापी राइट भी उन्हें दे दूंगा इस पर महाराज क्षुभ्ध होकर बोले देने की आवश्यकता नहीं है नहीं देना क्यों दोगे तुमने कितने कष्ट से इसे लिखा है इसके बाद मेरे अंतर को समझकर कुछ शांत भाव से बोले इस बीच एक दो गृहस्थ भक्त भी आ गए थे अच्छा अब पुस्तक को बेचो तुम्हारा खर्चा भी तो उठे बाद में सोचा ये तो आजीवन स्वावलंबी महापुरुष हैं उन्होंने स्वयं के श्रम से प्राप्त धन के द्वारा इलाहाबाद का छोटा मठ भवन खरीदा था उनकी इच्छा थी कि मैं अपने परिश्रम के फल से वंचित न हों यह पुस्तक मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हो उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं हुआ